जैसे जैसे जैसे ऐसे मिले मिले मिले मिले हुए हुए हुए हुए वाक्यों से द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित या में वाक्य नहीं है फिर भी मिले हुए जैसे प्रतीत हो रहे हैं तो मिले हुए से वाक्यों द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित सा कर हो ऐसा कौन कह रहा है अच्छा। अर्जुन कह रहा है वास्तव में देखेंगे मिश्रण युवा इसको भाष्यकार समझाते हैं यद्यपि भगवान विविधता विधायी यद्यपि भगवान स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं क्या कहे पृथक पृथक रूप से कहने वाले हैं विवेचन करके कहने वाले हैं मिली हुई बात को कहने वाले नहीं यद्यपि भगवान विविधता विधायी यद्यपि भगवान स्पष्ट कहने वाले हैं फिर भी मुझे मंद बुद्धि को भगवत वाक्य मिश्रम प्रतिभा फिर भी मुझ मंद बुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीत होते हैं मिले हुए जैसे प्रतीत, प्रतीत, प्रतीत होते हैं से उससे किससे मिले हुए से वाक्यों के द्वारा मिले हुए से वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं हो जाएगा कैसा अर्थ होगा इस श्लोक का मिले हुए से वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो तो युग लगाया है ना यहाँ पर मिले हुए सेवा के और मोहित करना तो इसको आगे बताते हैं मम बुद्धि व्याप मोहा ही प्रवृत्ता ही करते करके क्योंकि क्यूँकी आप मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ये कौन कह रहा है अर्जुन क्योंकि आप मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं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 क्यों? क्योंकि भगवान तो बुद्धि का मूल निवारण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। भगवान की प्रवृत्ति जो तो हुई उपदेश देने के लिए क्यों? ना ना ना अच्छा तुम तो, है। तुम किंतु आप भिन्न कर्योग कर के भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का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 भिन्न-भिन्न मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव मानते हो तत्र एवं तीन तब ऐसा होनी है कि एक पुरुष से उनका भिन्न भिन्न अधिकारियों के द्वारा किए जाने योग्य है तो एक मनुष्य दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता है, भीन तो है? इसलिए अभी बोलता है की तर एकम वो निश्चित उस एक का निश्चय करके कहिए है पंक्ति लगाएंगे तत्व तत्व को बताते हैं तयो एकम बुद्धिम कर्म हुआ तथ्य लेना है एक एक लेना है ना तत्व किया एकम है ना क्या लेना है नहीं एक तो श्लोक आया है ना वह एक वह हाँ वह एक है वा? तो, तो तयो का भाष्यकार ने अध्यार किया है मतलब उन दोनों में वह एक उन दोनों में हाँ तद और एकम दोनों तो श्लोक में आए हुए पद है इसको समझाने के लिए भाष्यकार लिखते तो है तयो उन दोनों में वह एक एक तो तो कौन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 मतलब उसको ज्ञान निष्ठा का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य है अथवा कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य है और अवस्था अवस्था मतलब स्थिति जैसे कि कोई बहुत वृद्ध हो वो कर्म अनुष्ठान कर सकता है क्या तो ऐसे ही की बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए उचित है ऐसा निश्चय करके वा ब्रूही लगाइए इस पंक्ति इस पंक्तियों को द्वारा तू यदि किंतु यदि आप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 यही अर्जुन के लिए उचित है ठीक है ऐसा निश्चय करके कहिए लग जाएगा मतलब बुद्धि शक्ति अवस्था अनुरूप अर्जुन बुद्धि शक्ति अथवा अवस्था के अनुरूप यही अर्जुन के लिए उचित है ऐसा निश्चय करके कहिए एन अहम श्रेया श्रेयाम जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं एन के क्या लिया है ज्ञान एन कर्मणा ज्ञान अथवा कर्म से जिस ज्ञान अथवा कर्म से अन्यत्र लगाया है ना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 अलग अलग कहा है दो, दोनों को भगवान ने अलग अलग कहा है मिला करके नहीं कहा है कर्म निष्ठा के अंतर्गत ज्ञान निष्ठा को नहीं कहा है इसको समझाते हैं यदि ही ही करते क्योंकि क्योंकि यदि कर्म निष्ठा में गौड़ रूप से भी भगवान ने ज्ञान कहा होता लगा यही यदि क्योंकि यदि भगवता गण में पहले कर लेना क्योंकि यदि भगवान ने कर्मनिष्ठा में गौड़ रूप से भी ज्ञान कहा होता किसमें निश्था कर्म निष्ठा में मतलब कर्म निष्ठा के अंतर्गत ही यदि ज्ञान कहा होता उससे अलग ना कहा होता ही यदि क्योंकि यदि भगवान ने कर्म निष्ठा में या कर्म निष्ठा के अंतर्गत गौण रूप से भी ज्ञान को कहा होता तत्काल तो तयो हो एकम ग उन दोनों में एक को कहो यदि कर्म निष्ठा के अंतर्गत ज्ञान को कह देते तो दोनों का कथन हो जाता तो उनमें से एक कहो ऐसा प्रश्न होता वही है तो हो हो एकम उन दोनों में एक को कहो उन दोनों में एक को कहिए इस प्रकार अर्जुन की एक विषय को ही सुनने की इच्छा कैसे होती ऊपर है ना हु? इस प्रकार अर्जुन की एक विषय को ही सुनने की इच्छा कैसे होती कथम है ना ऊपर मतलब कर्म निष्ठा के अंतर्गत यदि ज्ञान को कह देते तो दोनों को ज्ञान भी कह दिया गया तो फिर अलग से कहते एक को कहो हमको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 ज्ञान कर्मणो अन्य वक्ष्यामी न एव देखना ज्ञान कर्म में ही कर क्योंकि ज्ञान कर्मो क्योंकि ज्ञान कर्म में क्या है ज्ञान कर्मो अन्यतरद्यामी कि ज्ञान ज्ञान कर्म में किसी एक को ही कहूंगा अन्यतर कर दो, दो में एक है ज्ञान कर्म में मैं अन्यतर को ही कहूंगा अर्थात ज्ञान करो में किसी एक को ही कहूंगा द्वयम न एव है ना मतलब द्वयम न एवकामी दोनों को कहूंगा ही नहीं दोनों को ऐसा भगवान ने कहा है क्या इति भगवता इति भगवता न उक्तम ऐसा भगवान ने नहीं कहा है ऐसा भगवान ने कैसा भगवान ने नहीं कहा है कि ज्ञान कर उम्म मैं मैं एक ही कहूंगा दोनों को दोनों को नहीं कहूंगा ऐसा भगवान ने नहीं कहा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 आ? क्योंकि भगवान ने वैसा अपंक्ति लगाना पंक्ति लग जाएगी ही कर ज्ञान कर मो अन्य जो अक्ष ज्ञान करो मैं एक को ही कहूंगा हम दया ना योग अखस्यामी को जोड़ लेंगे दोनों को कहूंगा ही नहीं इसी भगवत ना उत्तम ऐसा भगवान ने नहीं कहा है एन करते जिससे आत्म ना उभय प्राप्ति असंभव मन जिससे अपने लिए दोनों की प्राप्ति को असम्भव मानने वाला अर्जुन एक की ही प्रार्थना करता तो ये मतलब जिससे यदि भगवान ने वैसा कहा होता तो जिससे आत्मनाप्ति संभव अपने लिए दोनों की प्राप्ति को असंभव मानने वाला अर्जुन एक की ही प्रार्थना करता तो ऐसा तो नहीं मान सकते हाँ इसलिए आज समुच्चय किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता है अर्थात समुचे मोक्ष का साधन या सिद्ध नहीं होता है आगे देखेंगे प्रश्नानुरूपम यो प्रतिवचनम प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर है उत्तर है अस्ति प्रतिवचनमस्थ भगवान्न लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा प्रोक्ता मया मैं ज्ञान योगेन नाम, योगेन योगी नाम। लोके अस्मिन् दुविधा योगीनाष्ठा पुरा प्रोक्ता मया मैयानग मैं अनग ज्ञान योगेन योग कर्मयोगे योगिना अनग अगर कहते हैं पाप को अग किसे कहते हैं यहाँ नए समास नहीं है ये अर्जिन के लिए संबोधन है ना इसे अपुत्र आया है ना कौमिम मनाया है अविद्यमान पुत्र वैसे ही अविद्यमान अघा यश से अविद्यमान अघा जिसका पाप विद्यमान अघ क्या पाप जिसका पाप विद्यमान नहीं है मतलब पाप रहित अनग का क्या अर्थ है पाप रहित के निष्पापरी तत्व समाप्त करेंगे तो अनग का हो से भी। तो से भी ने क्या अर्थ हो होगा कुछ ऐसा तो हे निष्पाप अर्जुन अस्मिन इस लोक में मया मैंने पूरा पूर्व में में दुविधान रोकता इस लोक में मैंने पूर्व में दो निष्ठाए कही या ऐसा कर लेना अनग अनग के बाद मया का अन्वय कर लेना है निष्पाप अर्जुन मैंने अस्मिन लोके इस लोक में पूरा पूर्व काल में द्विविधान निष्ठा प्रोक्ता दो प्रकार की निष्ठाएं कही इस लोक में पूर्व काल में दो निष्ठाए कही है कब कही है सृष्टि के आदि का यो ब्रह्मांडम यो वही वेदांसा प्रणो तम देवात्म बुद्धि प्रकाश वही शरण महम प्रपद्य क्या है आरम्भ में यो ब्रह्मांडम वृद्धाधि पूर्वम जो परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी की रचना करते हैं योग वही वेदांश का प्रेरण तस्मिक और जो उनको वेद ज्ञान प्रदान करते हैं वेद प्रदान करते हैं हाँ तो सृष्टि के आदि में भगवान रचना करके क्या करते हैं उनको ज्ञान भी प्रदान करते हैं तो सृष्टि के आदि में ही भगवान ने दो योग बता दिए है ऐसा तो कौन कौन तो ये दो योग देखेंगे तो ज्ञान योग कर्मयोग तो ऐसा लगाना संख्या नाम ज्ञान योग है ना शब्द आया है ना ऊपर तो संख्यों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा संख्यों की ज्ञान योग से प्रोक्ता उक्ता स्त्रीलिंग है ना हाँ तो यहाँ पर क्या है किसको कहा है निष्ठा को कहा है मतलब संख्यों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को कहा है और योगी नाम योगी नाम करते कर्म योगी नाम मतलब कर्मयोगियों की अर्थात कर्मियों की और कर्मियों की कर्मयोग है कर्मयोग से होने वाली निष्ठा को कहा है लग जाएगा की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को कहा है तथा कर्मियों की कर्म योग से होने वाली निष्ठा को कहा है अच्छा अलग अलग, अलग दो निष्ठाओं को भगवान ने पहले ही कह दिया है उसमें क्या बोला है बहुन में जन्मान व्यतीतानी तो चार्जुन तान नीद शर्माणी न तो व्यव तब मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए हैं उसको मैं जानता हूँ तू और एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व योगी परंपरा से प्राप्त ज्ञान है तो सृष्टि की आदि में भगवान ने जो उपदेश किया है वो परंपरा से चल रहा है ऐसा अर्जुन को उपदेश किया है उसी समय कहा ऐसा नहीं उसके पहले से भी भगवान ने कहा सृष्टि की आदि में ही भगवान उपदेश करते हैं अर्जुन को फिर बता दिया उसी बात को अब देखना लोकेअ्मी ने श्लोक में तो जो दो निष्ठाओं को उपदेश किया है किसके लिए उपदेश किया है सभी के लिए उपदेश नहीं किया है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 द्विविधा कर द्वि प्रकार निष्ठा कर स्थिति निष्ठा का क्या है हाँ ज्ञान योग से होने वाली स्थिति और कर्मयोग से होने वाली स्थिति अब ध्यान देना जो निष्ठ होगा उसी की निष्ठा होगी जो कर्मयोग में लगेगा ना निष्ठ कर लगने वाला जो कर्मयोग निष्ठ होगा कर्मयोग में लगेगा उसकी कर्मयोग निष्ठा होगी और जो ज्ञान योग निष्ठ होगा ज्ञान योग में लगेगा उसकी क्या होगी ज्ञान योग निष्ठा होगी निष्ठा मतलब स्थिति ज्ञान योग से होने वाली स्थिति और कर्मयोग से होने वाली स्थिति निष्ठा कर उसका अर्थ क्या है अनुष्ठेत तात्पर्य इसका मतलब है अनुष्ठे अर्थ में तत्परता अनुष्ठेय अर्थ में अनुष्ठे अर्थ क्या है कर्म और ज्ञान कर्म और तो कर्म और ज्ञान में तत्परता कर्म और ज्ञान में ध्यान देना जो जो व्यक्ति कर्म में अनुष्ठान में लगा है उसको कहेंगे कर्म में तत्पर है कर्म में और जो ज्ञान के अनुष्ठान में लगा उसे क्या कहेंगे ज्ञान में तो कोई कर्म तत्पर हुआ कोई और तत्पर से भावा तात्पर्य या तत्परता तो उसका जो भाव है ना उसको क्या कहेंगे तात्पर्य है ना कर्म अनुष्ठान में तात्पर्य तत्पर होगा लगा रहने वाला उसके भाव को क्या कहेंगे तात्पर्य या है ना ये नहीं सुन करके चुप बैठ गए ऐसा नहीं उसमें तत्परता होनी चाहिए सतत अनुसंधान करना चाहिए ज्ञान का अब कर्म है तो वैसे ही कर्म हमेशा तो भुक्तृत्व भाव से हमेशा करते रहना चाहिए ऐसे इस काम से तो सुना उससे निकाल लिया जिंदगी भर सुनते सुनते बीत जाता है कुछ होता नहीं इसलिए तो तत्परता नहीं होती है ना ऐसा ये देखिएगा ये देखेंगे मुझे भोजन करने जैसा होता है रोज खाते रहते इसे, रोज सुनते रहते है उसका लाभ भी मिलना चाहिए ना इसलिए बोला है अनुपर्य अनुच्छेद में तत्परता कर्म और ज्ञान में तत्परता ये इससे ठीक अर्थ हुआ पूरा करते पूर्वम पूर्वम का क्या अर्थ है सरकार सृष्टि के आदि में सृष्टि के कब उपदेश किया सृष्टि के आदि में प्रजा सृष्टि प्रजा की रचना करके प्रजा दुखी प्रजा की रचना करके तो अब क्या कहेंगे हे निष्पाप अर्जुन मैंने इस लोक में सृष्टि के आदि में प्रजा की रचना करके बल्कि ऐसा कहेंगे निष्पाक अर्जुन पूर्व काल में सृष्टि के आदि में मैंने इस इस्लोक में शास्त्र अनुष्ठान के अधिकारी या कर्म और ज्ञान के अधिकारी त्रिवर्णिक मनुष्यों के लिए दो प्रकार की निष्ठा का उपदेश किया था लगा लेंगे क्योंकि किया उपदेश तो अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम अच्छा अच्छा तो ये ध्यान देना माया है ना तो मया को समझाते हैं देखना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 उसका निश्रेयस की प्राप्ति का साधन निष्ठा तो उन मनुष्यों की अभिदेव और निश्रेयस की प्राप्ति का साधन मतलब यही लोग अभिदेव और के अधिकारी हैं के अनुसार लिखा है ना अब देखना उनके अभिदेव और निस््रेयस की प्राप्ति का साधन कौन है ये निष्ठाए ठीक है ना अब देखना किसने कहा है भगवान ने तो देखा वो यहाँ पर वेदार्थ संप्रदाय आविष्क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 मुख्य तो ज्ञान से ही मुख्य होता है पर दोनों को वेद बताते हैं ना की वेदार्थ बोधक संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले वेदार्थ बोधक संप्रदाय का प्रवर्तन करने, करने वाले मया ईश्वर के द्वारा मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा हे अनग अनग का अर्थ है यहाँ पर अपाप यहाँ भी अविद्यमान पापम ये या अविद्यमानी पापानी पाप शब्द नपुंसकली है जब पाप का बोधक है और पापम अस्थि अश से अर्थ प्रत्यय करने से पुल्लिंग बनता है तो उसका वाला, पाप वाला तो न तो पाप का बोधक है पापम अच्छा लग जाएगा अर्थ की हे निस्जुन सृष्टि के आदि में प्रजा की रचना करके इस लोक में मैंने त्रवर्णिक लोगों के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 हुआ दो प्रकार की निष्ठा कौन है इस पर कहते हैं ज्ञान योगेन संख्या नाम संख्या नाम मतलब ज्ञानी नाम ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा ज्ञानियों की निष्ठा किससे होगी ज्ञान योग से होंगी ज्ञान योग से स्थिति आएगी हाँ और कर्मियों की कर्म योग से होने वाली निष्ठा यहाँ ज्ञान योग ज्ञान योगेन है ना तो ज्ञानम योग योगा लिखिए थोड़ा युज युज अन योगा अनन और एन कुछ भी लिख सकते हैं आप दोनों क्या युज्यते युजते अनि योग इसके द्वारा लगा जाए उसे क्या कहेंगे योग एन भी लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं युज्यते एन इति योगा हा। जिसके द्वारा या जिस साधन के द्वारा लगा जाए उसे क्या कहते हैं योग <huh heurend> <Audrey côngifation> साधन एन तो साधन किसका पुरुषार्थ का किसका साधन साधन पुरुषार्थ का साधन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 ज्ञान योगेना हा? तो योग हो गया तो ज्ञान साधन है कि नहीं है हाँ तो ज्ञान भी साधन है योग करते साधन तो ज्ञानम एवं अच्छा योगा ज्ञान योग कर्म राज्य समाज हो गया है तेन तेन का क्या हुआ ज्ञान योगेन तो ज्ञान योगों ज्ञान योग से किसकी निष्ठा होगी संख्यों की किसकी होगी हाँ संख्या ज्ञान ही है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 हाँ मतलब ये निर्विशेष चिन्ह मात्र आत्मा है शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आदि से भिन्न क्या है आत्मा है और जो दृश्य जड़ पदार से अनात्मा है तो आ, आत्मा तथा अनात्मा को विषय करने वाले कौन होगा विवेक ज्ञान है उस विवेक ज्ञान से युक्त हैं आत्मा तथा अनात्मा विषय की विवेक ज्ञान वाले जिनको विवेक ज्ञान है <laughs> की ये आत्मा है ये अनात्मा है अब ये ज्ञान यदि दृढ़ हो जाए तो बहुत सारे प्रपंचों से छुटकारा हो गया सब चीज क्या है फिर तो समस्या सब खत्म हो गई ना इसको न समझने का कारण सब समस्या खड़ी है तो आदमी भौतिक पदार्थों को एकत्रित करता है हम ये काम कर लेंगे ले, ले, ले सब इसी के कारण समस्या है उसको समझ ले सब समस्या हल हो गई बाहर की कोई चीज तो आपको सुख दे नहीं सकती है आत्मा आत्मनात्मक विषय के विवेक ज्ञान वाले विवेक ज्ञान वाले कौन परम हंस परमराज कहा नाम परमहसन्यासी कौन यही जो जहाँ पर सांख्य या ज्ञानी शब्द आता है तो भाष्यकार भगवान को यही लेना है तो परम वंश परिवराजक के ले, लिए ये लेना है और कैसे परम वंश परिवराजक के भाष्यकार को मान्य है तो ब्रह्मचर्या आश्रम आयोकृत सन्यासा नाम जिन्होंने ब्रह्मचर्या आश्रम से ही संन्यास कर लिया है और जो बीच का सन्यास जो है भाष्यकार को अच्छा नहीं है उसका वर्णन करते ही नहीं हालांकि शास्त्र में सहमति है चाहे ब्रह्मचराश्रम से सन्यास ले लो चाहे तो बाद में ले लो कभी भी ले लो तो भाषा इसको पसंद करते हैं अच्छा क्योंकि जिसकी कोई यही नहीं होगी गृहस्थ आश्रम में क्यों जाएगा तो बैरादी की कमी होने से लोग गृह आश्रम में प्रवेश करते हैं ऐसा ऐसा है अब देखिए विवेक बुद्धि न होने से विवेक ज्ञान न होने से होता है सब ये समस्या तो वही है ब्रह्मचर्याश्रम आद संसा नाम ब्रह्मचर आश्रम से ही संन्यास स्वीकार करने वाले है कौन पर विराजक अब देखना करते हैं केवल के ही सन्यासी ऐसी बात नहीं, और क्या वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ वाले सुनिश्चित वेदांत विज्ञान के द्वारा वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले या सुनिश्चित जिन्होंने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 ज्ञान ज्ञान इसको लगा ये संख्या नाम कहा तक है ब्रह्मण यो अवस्थिता नाम तक किया है ना तुमने संख्या नाम नामक किया है अब देखना भाष्यकार उपदेश तो बहुत अच्छा करते हैं वैसा वैराग्य हो तो उसका लाभ मिल सकता है और बैराग्य की कमी है तो लाभ नहीं मिलेगा लाभ मिलेगा नहीं नहीं तो फिर बहुत अच्छा आनंद है फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ठीक ठीक भी करके समझ लो आत्मा है अनात्मा है सब हल हो गई आत्मा तो निरस से आनंद रूप है जड़ संसार आनंद रूप नहीं आनंद रूप कौन है आत्मा है उसको ठीक ठीक समझ लो सबसे में से हल हो गई अब उससे ज़्यादा सुख तो कोई संसारिक वस्तु में मिलेगा नहीं तो इसलिए जो है सन्नस्ट हो जाते हैं है कोई मतलब ये नहीं दुनिया से ऐसी जगह रहो जहाँ कोई घर वाले पूछ ना सकें और घर वालों को पता चल जाए वहाँ ऐसी जगह भाग जाइए जहाँ उनको पता ही नहीं चले किसी संबंध मित्र चले हो गया सन्यास ऐसा देखना हाँ? और क्या अच्छा, संन्यास का मतलब ही है जब स्वीकार कर लिया संन्यास तो तो तो तो रहना चाहिए। संख्या नाम लगाइए आत्म अनात्म विषयक है विवेक ज्ञान वाले ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास स्वीकार करने वाले वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित अर्थ वाले वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित अर्थ वाले ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले परम मंत्र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 लग लग्ञानी मतलब लग वेदांत विज्ञान से या वेदांत के अध्ययन से वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित किए हुए अर्थ वाले सुनिश्चित किए हुए हाँ वेदांत उनका अर्थ सुनिश्चित हो गया वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित अर्थ वाले ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले परम वंश परिवराजकों की निष्ठा कही गई परम वन सन्यासियों की निष्ठा कही गई है अगे देखना तो ये यहाँ एव लगा ये है ना ब्रह्मचर्या समाध एव एव लगा दिया है ना तो बाद वाले उनको मानने नहीं है सीधी बात है इनका वो हाँ वो अच्छा नहीं मानते हैं इनके मानने नहीं आगे देखना कर्म योगे सीधे छलंग लगाना है से संन्यास लेना बढ़िया है बहुत अच्छा है तो। अब कर्म योगेन देखना कर्म योग योगा कर्म योगा है यहाँ कर्म धारे समास है तेन से क्या लेना है कर्म योगेन यहाँ योग नाम से क्या लिया है कर्म नाम है मतलब कर्मियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा को कहा कर्मियों की निष्ठा किससे होती है कर्मियोग से हाँ ये कहा है अब देखेंगे यदि क्या और यदि इतना बाच यहाँ तक फिर कर दूंगा मैं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 और काशी के पंडित ऐसे मान, ऐसा मानते हैं कि काशी से जीत कर कोई जा नहीं सकता ऐसा वे कहते हैं तो अब उन्होंने सब अन्नपूर्णा से प्रार्थना की काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की हमारी रक्षा करना तो अन्नपूर्णा देवी अस्सी घाट पर अस्सी या दशा घाट पर कहते हैं कि कुष्ठ रोगी का रूप बना करके बैठ गई वहाँ शंकराचार्य वो बहुत ज्यादा कुष्ठ से उसका शरीर विकृत था ऐसा क्या पीप निकलती तो देखिये कुष्ठ रोगी शंकराचार्य तरह हुआपूणा कहते ही है की कोई तो भेद बुद्धि का शंकराचार्य ने सोचा इतने विद्वान है तो दूसरे कैसे होंगे काशी के पंडित ऐसे कहते हैं शंकराचार्य के सामने तो उनका कोई विकल्प था भी नहीं बड़े भारी सब विद्वान थे देखिए वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं अपनी नाकूं रखनी है ना ऐसा कहानी कहते हैं जो भी वो ऐसा कहते हैं लोग विजय में ऐसा कुछ नहीं है ना हैं नाकर विजय में भी भी होगा तो इसी बात जाएगी कि तो विजय नाम दे रखा है ना विजय नाम दे रखा है भगवान जाने तो वहां ऐसा कहते हैं अब देखेंगे हाँ तो उनका कल तो कोई नहीं था बहुत बड़े महापुरुष थे अपना यदि चाहें यदि एक पुरुष एक पुरुष के द्वारा चाहे यदि और यदि एक पुरुष के द्वारा एक एक पुरुषार्थ के लिए या एक प्रयोजन के लिए ज्ञान और कर्म को मिला कर अनुष्ठान करने अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा भगवान का अभिप्राय दोबारा लगाएंगे चाहे यदि और यदि एक पुरुष के द्वारा एक प्रयोजन के लिए मतलब किसी एक प्रयोजन के लिए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 भगवान के द्वारा ऐसा अभिप्राय गीता में कहा गया होता अथवा गीता में आगे कहा जाने वाला होता वक्षमाण वक्म हैं अथवा आगे कहा जाने वाला होता या वेदों में कहा गया होता या वह वेदेश तो, तो जोड़ लेना यहाँ यहा पर शरण में आए हुए प्री अर्जुन के लिए उपसन्याय करते है शरण में आए हुए और प्री अर्जुन के लिए विशिष्ट है ना विशिष्ट भिन्न अर्थ है अलग अलग है?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 यदि देखना पुनः यदि भगवता कल्पेत है ना वाक्य की समाप्ति में जी। कि पुनः यदि इति इस प्रकार भगवता मतम कल्पयेत इस प्रकार भगवान के अभिप्राय की, की कल्पना करें ये सब जो समुच्चयवाद समुच्चय सिद्ध नहीं है इसी के लिए कहते हैं कि पुनः यदि ऐसा इति भगवता मतम कल्पयेत ऐसे भगवान के मत की कल्पना करें कैसे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 ज्ञान और कर्म भिन्न मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठे या ऐसा कहूंगा लग जाएगा ये मत, इस मत की कल्पना करें तो कदाकत है तो मतलब वैसा मानने पर रागद्व भगवान रागत द्वेश वाले द्वेशमाण भूत तथा कल्पित होंगे एक मिनट तो रागद्वेश समझना तो, समझ तो राग द्वेष वाले तथा अप्रमाण भूत भगवान की कल्पना करनी पड़ेगी तो क्या कल्पना करनी पड़ेगी कि भगवान कैसे है अर्जुन को कुछ और बताया दूसरे कुछ और बताया वैसा होने से अप्रमाण भूत हो जाएंगे अप्रमाण बहुत करते हैं प्रमाण तो रागत वाले तथा अप्रमाण भूत भगवान की कल्पना करनी होगी ठीक है क्या तथा और वह अयुक्त है वह उचित तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है की अर्जुन के लिए कुछ और हो दूसरे के लिए कुछ और हो ऐसा नहीं हो सकता है हमकी लगाएंगे तस्मात इसलिए क्या यदि वो युक्त होता तब तो समुचय सिद्ध हो जाता है ना और वैसा उचित नहीं है इस करते उस कारण से कया युक्तिया, किसी भी अपनी के द्वारा ज्ञान समुच्चय याना ज्ञान कर्म का समुच्चय सिद्ध आ, उस उस कारण से किसी भी के द्वारा ज्ञान कर्म का समुच्चय सिद्ध नहीं होता है अब लग लगाना अर्जुन यद अर्जुन के लिए जो कहा ऐसा लगाना कर्मणो बुद्धे जयम कर्म से बुद्धि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 लगाता हूँ पंक्ति क्या भिन्न पुरुष अनुत्व और भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय कहे जाने से किसे ज्ञान तो और भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा अनु कहे जाने से त्यासियों के द्वारा ही अनुत्व है अनुठे कौन ज्ञान निष्ठा नहीं यहाँ पर अनु तो अनु किसका नहीं हाँ किसके द्वारा पंक्ति तो लगाना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 वह सन्यासियों के द्वारा ही वह ज्ञान निष्ठा अनुष्ठे है अनुमत गम्य थे ऐसा ही भगवान का अभिप्राय है यह ज्ञात होता है ऐसा ही भगवान का अभिप्राय है यह ज्ञात होता है लगाना चाह बंधन कारण माम कर्मण एव निजी ऐसा लगाना हाँ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 क्या बंधन कारणे है कर्मण एवं मामली जैसी और बंधन के कारण कर्म में ही मुझे लगाते हो आया इति ऐसा समझ करके दुखी मन वाले मनवा लेना ऐसा समझ करके दुखी मन वाले ठीक है और कर्म ना आरभ है की कर्म को नहीं करूंगा कर्म को नहीं करूंगा इति एवं मनवानम ऐसा मानने वाले ऐसा मानने वाले अर्जुनम आलक्ष अर्जुन को देख कर भगवान आ भगवान ने कहा दोबारा लगाना और बंधन के कारण कर्मे ही मुझे लगाते हो इसी कार दुखी मनवा ले ऐसा समझकर कर दुखी मनवा कर, मन तथा कर्म न आरभे कर्म नहीं करूंगा इस एवं मनवानम ऐसा मानने वाले अर्जुनम आलक्ष अर्जुन को देखकर कर भगवान आ भगवान ने कहा ठीक क्या कहा न कर्म नाम अनारंभा देखना अर्जुन तो युद्ध से उपरस हो चुका है ना एक बार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 ओम पूर्णमिद पूर्णमित